विक्रांत आज जिस तरह से गाड़ी चला रहा था ऐसे उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी हाँ लेकिन जब वो पहले गैंगस्टर हुआ करता था तब तो बहुत बार रोड पर गाड़ियों में फराटे भरे थे एक दो बार तो उसने राह चलते लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा भी दिया था इस चक्कर में भी उसने जेल काटी थी लेकिन आज तो वो काफी जल्दी में था और किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में भाग रहा था ऊपर से वो पुलिस कार में था तो वो बेफिक्र होकर सायरन बजाता हुआ भागा जा रहा था एक के बाद एक करके उसने कई सारे सिग्नल तोड़ डाले गाड़ी के एक्सिलेटर पर पूरा जोर दे रखा था और काफी स्पीड में बगल की गाड़ियों को हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे विक्रांत सीधे ही मुंबई के सबसे बड़े क्रिश्चियन कब्रिस्तान में से एक माने जाने वाले सेवरी क्रिश्चियन सीमेट्री की तरफ भागा जा रहा था जब वो वहां के एफ सी के पास नेट चलाने के लिए रुका था उसके बाद मात्र 10 मिनट के भीतर ही वो सेवरी क्रिश्चियन सिमेट्री के पास पहुंच गया था यह मुंबई का काफी पुराना कब्रिस्तान था और अधिकतर क्रिश्चियन लोगों को यहीं पर दफन किया जाता था इसी वजह से विक्रांत ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रश्मि के पीटर अंकल को भी यहीं पर दफनाया गया होगा कब्रिस्तान में काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां थी जो कि दूर से ही नजर आ रही थी विक्रांत अपनी गाड़ी को कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के अंदर घुसाने के बाद इधर उधर कच्चे रास्तों पर ही घुमा रहा था और वहां अपनी नजर दौड़ा रहा था जो बिल्कुल सटीक लोकेशन पर था और रश्मि उसके आसपास ही कहीं थी विक्रांत कब्रिस्तान के भीतर अपनी गाड़ी घुमा ही रहा था कि तभी उसके पास ऑफिस से राघव का फोन आया उसने बताया कि रश्मि का लोकेशन ट्रैक हो गया है मैं उसकी लोकेशन तुम्हारे पास सेंड कर रहा हूँ लोकेशन तो राघव ने भेज दी लेकिन सवाल ये था कि विक्रांत उसे देखे कैसे उसके फोन में तो नेट डेटा ही नहीं था उसने फिर राघव से रश्मि के लोकेशन को कोऑर्डिनेस मांगे फिर उसको ऑर्डिनेट की मदद से गाड़ी में लगे ट्रैकिंग डिवाइस से उसने रश्मि की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस की एक बार फिर से लोकेशन की तरफ स्टेयरिंग घुमाते हुए उसने गाड़ी के एक्सीटर पर जोर मारी लेकिन गाड़ी एक झटके के साथ अचानक से रुक गई विक्रांत ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की और फिर से एक्सीटर मारा लेकिन गाड़ी टस से मस न हुई वो वहां किसी झाड़ी के कारण फंस गई थी इस वक्त विक्रांत के पास इतना वक्त नहीं था कि वो फंसी हुई गाड़ी को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करे इस वजह से वो तुरंत ही गाड़ी वहीं छोड़कर रश्मि के लोकेशन की दिशा में भागा बड़ी बड़ी ताड़ की झाड़ियों की वजह से दूर तक देखने में काफी मुश्किल आ रही थी फिर भी विक्रांत एक हाथ से झड़ी हटाता हुआ तेजी से भागा जा रहा था तभी उसकी नजर एक व्हाइट कलर की कार पर पड़ी उसमें ड्राइवर अकेला ही बैठा हुआ था वो सिगरेट फूके जा रहा था विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया की शायद ये रश्मि की ही टैक्सी होगी वो तेजी से उस कार की तरफ भागा वहाँ कब्रिस्तान में काफी सन्नाटा था विक्रांत के अलावा अभी वहा कोई और नहीं दिख रहा था विक्रांत को पागलों की तरह खुद की तरफ आते देख गाड़ी में बैठा ड्राइवर भी घबरा गया विक्रांत ने उसके कार के पास पहुंचते ही कहा क्या कर रहा है इधर मैं पुलिस पुलिस शब्द सुनते ही ड्राइवर के होश उठ गयी उसने तुरंत ही जलती हुई सिगरेट बाहर फेंकते हुए कहा सर, सर, सर मैं कुछ नहीं कर रहा मैं तो सवारी लेकर इधर आया हूँ कौन सवारी औरत है कोई फॉरन से आई है हा सर हा सर फौरन से आई किधर को गई कितनी देर हुआ निकले उसे उस तरफ गई सर बस अभी जा ही रही है ड्राइवर ने हाथ से इशारा करते हुए बताया विक्रांत अब बिना कुछ बोले तुरंत ड्राइवर के बतायी दिशा में भागने लगा ड्राइवर भी सोच में पड़ गया ये सच में पुलिस ही था या कोई और विक्रांत फिर से झाड़ियों के बीच होते हुए भाग रहा था और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना खंडर सा पिलर दिखा जिसके पीछे उसे कुछ हरे रंग की चीज जलते हुए दिखाई दी ये हरे रंग की कौन सी चीज हो सकती है ये चल कैसे रही विक्रांत की उत्सुकता बढ़ गई वो अपने कदम को बढ़ाते हुए उसकी तरफ कोई, उस कोई औरत है उसने हरे रंग के कैप के साथ ही गाउन भी पहन रखा है छिठ ये तो वही है और नो विक्रांत तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगा विक्रांत कूदता फांता उसकी तरफ भागी रहा था तभी उसने देखा कि उसने दूसरी औरत को जमीन पर गिरा दिया है और उसके दाहिने हाथ को फैलाकर उस पर अपने घुटने रखकर बैठ गई है व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके पैरों में काफी हाई व्हील वाली सैंडल भी थी उसके हाथों पर अपने घुटने टिका कर बैठी महिला ने जैसे ही कुलाड़ी को हवा में उठाकर वार करने के लिए निशाना साधा पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाने की आवाज आई रुक जाओ वहीं रुको अभी विक्रांत की वहां से दूरी कोई बीस पच्चीस मीटर की रही होगी उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा रुक जाओ रुको जहां हो वहीं रुक जाओ उस औरत ने पीछे की तरफ मुड़कर विक्रांत को देखा और फिर तुरंत ही उठ खड़ी हुई उसने हाथ में ली हुई धारदार कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी और फिर वहां से भागने लगी विक्रांत पूरे दम से उसके पीछे भाग रहा था बेशक वो लड़की आशमा थी वो बिना पीछे देख भागी जा रही थी विक्रांत भी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहा था भागने का कोई फायदा नहीं आश्मा फातिमा रुक जाओ फातिमा तुम कहीं नहीं भाग सकती आश्मा झाड़ियों को चीरते हुए तेजी से भागी जा रही थी जब विक्रांत ने उसका नाम लिया उसके थोड़ी देर बाद ही वो अचानक से रुककर खड़ी हो गई ये मिट्टी का छोटा सा टीला था और आश्मा थोड़ी ऊंचाई पर रुककर विक्रांत को खुद की तरफ आते हुए देख रही थी लेकिन विक्रांत अभी रुका नहीं वो लगातार उसके पीछे भागता रहा आशमा को रुका देख उसे लगा की शायद अब वो सरेंडर करने के लिए रुकी हुई है विक्रांत तेजी से अपना कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था। इसी कर कर रश्मि सैनी है लेकिन अभी विक्रांत सिर्फ आशमा को पकड़ने के लिए फोकस था वो बेहोश रश्मि की तरफ ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ गया आशमा के करीब पहुंचकर उसने कहा तुम्हारा खेल खत्म हुआ अब बस खुद को मेरे हवाले कर दो अचानक से विक्रांत की बाहों में कुछ जोर से चुभा ओह शिट ये तो वॉटरगन है क्या वॉटरगन से विक्रांत बेहोश हो गया ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को